दूसी दूसी है? कुछ न कुछ बोलता रहता है न असतः विद्यते भाविर तत्व गति भी न असतः विद्यते भाव क्या होगा असतः भाव न असता भावा हाँ तो अविद्यमान वस्तु का भाव नहीं होता है अविद्यमान वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है इसे घटा अस्ति, घट तो क्या रहेगा? तो अस्तित्व जरूर विद्यमान वस्तु का है कि अविद्यमान वस्तु का है घटा अस्थि पटा अस्थि कहा जाएगा अस्थि घटपट को कहा गया अस्तित्व होता है वो अस्तित्व का वाचक है किसका है अर्थ होता है विद्यमान वही है कि अविद्यमान वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है या अविद्यमान वस्तु की विद्यमानता नहीं होती है पंक्ति लगाएंगे नर्थ किया है अविद्यमान से नहीं और न न कर्ज किया नीद देते है ना श्लोक में नीद देते कर्ज किया है भाष्यकार ने नास्ती ना न क्या कर दिया अस्तिता अस्ति से भाव में प्रत्यय तल करेंगे तो अस्तिता और करेंगे तो अस्तित्व तो अस्तित्व और अस्थिता दोनों का एक ही अर्थ है दोनों का किससे होते हैं प्राकृतिक से होते हैं किससे होते हैं और ये अस्थि क्या है अभी प्राकपरिक है क्या अस्थि तो क्रियापद है कैसे हो जाएगा प्रत्यय या तो सुबंध से होंगे सष्टम सुबंध से होंगे हैं कुछ तद्वित प्रत्यय तद्दित प्रत्यय सुबंध से होते हैं और जो स्वार्थ प्रत्यय होते हैं वो क्या होता है है कि वो तिगंध प्रतिरूपक अव्य है कैसा ये हाँ तिगंध प्रतिरूपक समझते हैं मतलब तिगंत के समान तिगंत के अस्थि तिगंधप है अस्थि प्रतिरूपक अव्य कहते हैं ठीक है तो तिगंध प्रतिरूपक अव्य होने से ये परिक है और परास्परिक होने से क्या है प्रत्यय हो जाएगा ठीक है दिगंत शत्रु गव्य मान करके यहाँ प्रत्यय हुआ विद्यमान वस्तु का अस्तित्व तो नहीं होता है या विद्यमान वस्तु की विद्यमानता नहीं होती है वस्तु का भाव नहीं होता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप तो विद्यमान तो अब यहाँ पर ऐसा लिखिए आप कालत्र अभाव ना तदेव सत क्या लिखा यसे काल तय ये अभावा नास्ती तदेव सत्य जिस वस्तुत्मा का किसी काल में अभाव होता है तो परमात्मा कैसा हो गया सत्य सदैव सोमे रि के पूर्व काल में एक सत परमात्मा ही था तो सत किसे कहेंगे जिससे क्या है आपका असत है असत है तो अब ध्यान में ना शोक में क्या है ना अभावो विद्यते सता है ना सता अभावा नद्यते तो तीनों कालो में रहने वाली वस्तु क्या है ब्रह्म तीनों कालों में रहने वाली वस्तु क्या है हाँ तो सत का अभाव नहीं होता है सत का कभी अभाव हो सकता है सत का अर्थ है तीनों का तीनों कालों में रहने वाला तो असत का क्या हो जाएगा जो तो तीनों, तीनों कालों में यही है तो इसी दृष्टि से जो है ना शीत उष्णा ना असता असता कर सुनादी शीत उष्णादी अविद्यमान है अविद्यमान का क्या मतलब है तीनों कालों में नहीं रहने वाले हैं कभी तो रहते हैं ना तीनों कालों में न रहने के कारण इसको असत कह दिया अविद्यमान कह दिया फिर मतलब क्या हुआ कि तीनों कालों में नहीं रहता इसलिए असत कह दिया इसको कि अविद्यमान शीत उष्णादि कारण सहित वस्तु का अस्तित्व नहीं है ध्यान सहित शीत का अस्तित्व नहीं है अविद्यमान कौन शीत जैसे शीत अविद्यमान शीत उषुणादी का अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार शीत उषणादी के कारण का भी अस्तित्व नहीं है वैसे शीत उषणादी के कारण भी तीनों कालों में विद्यमान नहीं रहते शीत का कारण है जल और उष्ण का कारण क्या है तेज तेज है ना है तो ये जो तो जो महाप्रलय होती है ना उसमें जल भी नहीं रहता है मालूम है ना पृथ्वी जल में लीन होती जल तेज में लीन होता तेज वायु में वायु आकाश में ऐसा सब एक क्या रहता है परमा जल भी तीनों कालो में नहीं रहने वाला है मातुले में जल भी नहीं रहेगा तेज भी नहीं रहेगा तो ये क्या है की तीनों भी नहीं रहेगी हुआ भी नहीं रहेगी देखिए रहे <laughs> तो तीनों कालों में ना रहने के कारण है ये जैसे शीत उष्ण अविद्यमान है वैसे ही उनके कारण क्या है जल और तेज भी अविद्यमान है पंक्ति लग रही है ना अविद्यमान कारण सहित शीत उष्ण आदि का अस्तित्व नहीं होता है अस्तित्व अविद्यमान वस्तु का होगा विद्यमान की अविद्यमान की होगी तो वही है अविद्यमान कारण सहित शीत उदि का अस्तित्व नहीं होता है अस्तित्व करते विद्यमान का अब इसको बताते हैं ही कर क्योंकि प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने पर कर, कारण सहित शीत उफ वस्तु संभव नहीं होती है या प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने पर कर, कारण करें तो कारण सहित शीत उफ तीनों कालो में रहने वाले सिद्ध होंगे वही मतलब है ये ये तात्पर्य लगाइए क्योंकि प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने संभव नहीं सत्य क्या है तीनों कालों में रहने वाले संभव उस का तीनों कालों में विद्यमान और उससे को कहेंगे जो तीनों कालों में विद्यमान नहीं है उसे क्या कहा कहाष्णादी संभव नहीं है या शीत उष्णादि सिद्ध नहीं होता ऐसा भी कह सकते क्यों ही सा विकारा क्योंकि शीत विकार है शीत उष्णादि क्या है विकार हमेशा नहीं रहता है विकार आया और विकार आया और गया हाँ तो अब देखना बात है ना कि भगवान ने श्रीकृष्ण सुख दुख को सहन करने को कहा करता है वही मोक्ष पाने में समर्थ होता है हैं जो सहन ही नहीं कर सकता है मौसम की अनुकूलता तो प्रतिकूलता को साधना क्या करेगा तो शीतृष्ण आदि को सहन करना क्यों उचित है वो इसमें तो क्योंकि सह से क्या लेना है हाँ सकारणम शीत उषणी कारण सही सीधूषणी विकार है विकार एक जैसा रहता है होता है या विकार वे विचार को प्राप्त होता है मतलब विकार बदलता रहता है विकार बदलता रहता है एक जैसा नहीं रहता है हाँ विकार बदलता रहता है तो मिट्टी मिट्टी देखो पहले मिट्टी कूटते हैं ना तो मिट्टी को क्या करेंगे उसमें चूर्ण और फिर पानी और घट फूट का टुकड़ा बन जाएगा कपाल तो मिट्टी पर थोड़ा दृष्टिपात करिए मिट्टी कभी चूना है कभी पिंड है कभी घट है कभी कपाल है क्या चा क्या ना वो मिट्टी है तो उसमें भी चूनक अवस्था तो है और पिंड होने पर पिंडत तो अवस्था और घट होने, होने, होने पर और कपाल होने पर तो, तो ये सभी उसमें चूनक पिंड घटे कभी विकास उसमें क्या है चूनत तो और जब वो पिंड बन गयी तो चूनत तो रहा अच्छा और पिंड के बाद में जब घट बन गया तब पिंड तो रहेगा नहीं और कपाल होने पर घट तो रहेगा अभी जो आकृतियां हैं तो वो घटा ये आकृति किसमें देखना ये सभी विकार किसमें है मिट्टी में विकार किसमें में। तो मिट्टी में, मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन नहीं है ये विकार जो है ना प्रकृति के होते रहते हैं माया के और परमात्मा में कोई परिवर्तन होता नहीं वो तो अभिकारी है तो यहाँ ये बताते हैं भाष्यकार जैसे की मिट्टी से अतिरिक्त उपलब्ध होती है घट आकृति किसमें है मिट्टी में पिंड आकृति किसमें है मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी, में। मिट्टी में पर मिट्टी से अतिरिक्त कोई आकृति उपलब्ध होगी तो मिट्टी परमात्मा से अतिरिक्त ये जगह उपलब्ध नहीं होता इसलिए जगत ऐसा हो जाएगा असत हो जाएगा पंक्ति लगाएंगे ये था नहीं यहाँ आकृति व्यक्ति में नहीं व्यक्ति का जैसे देखना अनेक गाय को आप देखिए तो गाय व्यक्ति तो अलग अलग हो गए पर उनकी शक्ति एक जैसी है सभी मनुष्यों की आकृति एक जैसी है पर मनुष्य भिन्न भिन्न है तो सभी घटे तो भिन्न भिन्न हो जाएंगे पर आकृति उनकी एक जैसी हो जाएगी आकृति किसमें जैसे जैसे चक्षु के द्वारा निरूपण करने पर घटा दी आकृतियाँ मिट्टी से अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण असत होती है मिट्टी से आकृतियाँ मिट्टी से अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण असत होती है लगभग उन आकृतियों का कारण मिट्टी ही, ही है ना तथा सर्वो विकारा उसी प्रकार से संपूर्ण विकार है तो विकार कारण से अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण असत होता है अच्छा उनको जहाँ ठीक है समय हो गया कल करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मद